मदज्याजी भव मेरे लिए यज्ञ करो यज्ञ करो कर्म करो मेरे लिए करो और दूसरी ओर कहते हो परित्यज्य क्या गड़बड़ सारे धर्म छोड़ के आओ मनोधर्म मुझमें लगाओ प्रीति धर्म मुझसे जोड़ो यज्ञ मेरे लिए करो आ, तो यज्ञ धर्म भक्ति धर्म ज्ञान धर्म सब मेरे लिए फिर बोलते हैं सर्वधर्मान्त परिण्ते ऐसे हो चुटकुला की तरह नहीं सुनना गीता क्यों पढ़ना ये कोई किस्सा कहानी नहीं है एक मित्र का हृदय दूसरे मित्र के शरीर में प्रवेश कर रहा है तो ना। गीता में हृदयम पार्थ श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये गीता मेरा हृदय है मेरा दिल है मैं तुम्हें गीता नहीं दे रहा हूँ अपना हृदय दे रहा हूँ गीता में हृदयम पार्थ देखो सर्वेश्वर जगन्यता अनंत कोटित ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाम सेठ का ड्राइवर बन गया हो अर्जुन सेठ है और श्री कृष्ण ड्राइवर हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी छोटी सी से छोटी सेवा करने में भी आनंद आता है आज्ञाकारी रथम स्थापय दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ दे चलो अर्जुन दे रहा है आज्ञा तो जी महाराज स्थापित तो तो हुआ रथोत्तम ये आज्ञाकारी भगवान ये प्रश्न हुआ कि पहले तो बोलते आए कि धर्म करो ज्ञान करो भक्ति करो यज्ञ करो नमस्कार करो और अब बोलते हैं सर्वधर्मान परित सब धर्मों को छोड़कर आओ तो देखो धर्मात्मा लोग इसकी संगति ऐसे लगाते हैं एक धर्मात्माओं की संगति है और एक प्रेमियों की संगति है एक समझदारों की संगति है धर्मात्मा लोग संगति लगाते हैं कि यहां जो भगवान ने सब धर्मों को छोड़ने की बात कही वो शुरू शुरू में नहीं कही हूं अखीर में कही हूं समझो चार मित्र गए कहीं ही जंगल में एक निर्देश करेगा कैसे कैसे क्या करना है कलड़ी लाओ है ना चावल दाल लाओ हंडिया लाओ पानी लाओ आग जलाओ है ना दाल चावल पकाओ खाओ तो फिर तो बोले भाई जंगल है देखो आग बुझा दे यहां आग लगने न पब बड़ा खतरा है जंगल में आग लग जाएगी तो सब भस्म हो जाएगा आग बुझा देना जरूर पहले ही कह देता हूं अब महाराज एक मित्र बोला कि जब आखिर में आग बुझाना ही है तो जला के क्या करना है निकला ना दे देवकू है लोगला जब अंत में आग बुझाई देना है तो जला के क्या करना तो भाई फिर तो रसोई बनेगी नहीं खाओगे नहीं भूखे रहोगे तृप्ति नहीं होगी पहले रसोई पका लो है तो ना पकाने के बाद जब प्रयोजन पूर्ण हो जाए प्रयोजन पूर्ति मूलक बाद होता है निषेध मूलक बाद होता है प्रयोजन पूर्ति मूलक बाद होता है ये बाद है प्रयोजन पूर्ति जब नाव से गंगा पार कर लो उसके बाद नाव छोड़ दो बोले भाई जब नाव छोड़ना ही है आखिर में है? तो पहले से ही नाव मत छु तो ये बात देवकूफी की होगी पहले नाव पर आ, नाव प्राप्त करो नाव पर चढ़ो मल्लाह के सहारे नदी पार कर लो जब पार हो जाए तो छोड़ देना एक और आ, सुनाता हूं है। ए, बंगला में ये कहानी है बोला उसका नाम है खुदार गंगा यात्रा कहानी की जो पुस्तक है ना, उसका नाम है खुदार गंगा यात्रा बुढ़्ढे की गंगा यात्रा स्मशान यात्रा ऐसे बुढ़्ढे एक सज्जन थे उनके चार बेटे थे एक को उन्होंने वेद पढ़ाया एक को सेना की शिक्षा दी एक को व्यापार की शिक्षा दी एक को हर का था काम करने संभालने की शिक्षा दी हमारा चारों आपस में लड़े वो कहे तुम वेद पढ़ के रह जाते हो हमको बंदूक चलानी पड़ती है वो कहे अरे हमको वेदाभ्यास करने में कितना श्रम पड़ता है तुम तो लेके बंदूक कहते छोड़ देकर अरे ये चावल दाल इकट्ठा करने में क्या लगा रहा बर्तन माँजने में क्या लगा चारों आपस में लड़े और एक दूसरे का एक दूसरे का काम करना चाहे हम तुम्हारा करेंगे हम हाँ हम तुम्हारा वाला काम करेंगे हम तुम्हारा वाला काम करेंगे सैनिक कहे हम वेद पढ़ेंगे वेद पढ़ने वाला कहे हम सैनिक सैनिक बढ़ेंगे तो महाराज एक दिन चारों इकट्ठे हुए भाई हम लोगों में बड़ा वाद विवाद होता है रोज का रोज झगड़ा लगा रहता है आओ हम लोग अपना मतभेद मिटा दें हमारा मतभेद मिटाने के लिए यह तय हुआ कि चारों का जो कर्तव्य हो उसका हमें पहले पालन करना चाहिए या हम चारों की एक राय होती हो वो करना चाहिए तो अच्छा ऐसा कौन काम है कल पहले सवेरे कौन सा काम किया जाए बोले तो कि हम चारों को एक दिन अपने बाप को स्मशान पर ले जाना पड़ेगा है? तो कल प्रातः काल सबसे पहले यही काम किया जाए कि अपने बात लोग स्वस्थान में ले। एक एक ने कहा, अरे कल पर क्यों छोड़ते हो बाबा कार्य जम अदर्वी का पूर्वान्हने छात्रा ने कहा करे तो आज कर आज करे तो अब कल की कल पर मत रखो आज आज भी सायंकाल कर नहीं अभी ले उन लोगों ने बनाई अर्थी और पिताजी को लाकर उस पर जबरदस्ती सुलाया और बांध दिया ओ, राम राम क्या बोलते हैं राम नाम सत्य है सबकी ये गत है उठा के पिताजी को चले अब पिताजी तो होश आवास में थे स्वर्ग थे जब उन्होंने देखा कि बाबा ये नहीं मानेंगे ये हाथ उन्होंने पहले से ही बचा रखा था सिर की ओर लगा था उसको ऐसा घूसा मारा से सोच सोच फटक जी फटक जी अरे रे क्या करते सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए स्वेस्वी कर्म जी रहा संसद अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म अपने धर्म में मरना अच्छा है ये तुम लोग दूसरे के धर्म को अच्छा समझते हो अपने धर्म को बुरा समझते हो और अब यही तुम्हारा कर्तव्य है ना कि जो सबका पिता धर्म है वो बोले भाई धर्म में तो एक राय नहीं हुई धर्म को स्मशान पर पहुंचा दो यही ना तुम लोगों ने तय किया तो भाई मेरे अपने मन मना भवो मद भक्त भवो मदी जहा ये अपना अपना जो धर्म है पहले इसका पालन करो दूसरा पालन नहीं करता महाराज एक गुरु के चेले थे वो कहते ये तो गुरु जी को रोटी बना के खिलाता है क्या काम करता है वेदांत क्यों नहीं पढ़ता बेवकूफ है वो कहता ये लोग हमारे गुरु जी को बहुत बकवाते हैं भगत बकाये मारे क्या सेवा करते हैं हर समय बुलवाते रहते हैं राम राम राम राम इनको आने मत कर बोले तो ये क्या करता है हाथ जोड़ता रहता है पाँव दबाता है तो अब भाई गुरु जी को तो पाँव दबाने की भी जरूरत है और भोजन की भी जरूरत है वेदांत की भी जरूरत है उनको तो सब अच्छा लगता है अब एक तेले को दूसरे तेले का काम अच्छा ही ना लगे तो बोल भाई अपने अपना जो धर्म है अपना अपना जो कर्म है उसका पालन करना लो है। तो तो सुनते हैं एक एक किसी के घर में गुरु जी आए तो दोनों भाइयों ने बांट लिया तुम दाहिना पाओ दबाओ हम बाया पांव दबावेंगे हमारे यहां भी होता है तो। अब महाराज दोनों दबाने लगे गुरुजी ने बदला तो एक पांव दूसरे पर ऊपर हो गया तो एक ने कहा कि साहब हमारे तो तो पांव पर तुम्हारा पांव चढ़ गया है अब हम तो डंडा मार के इसको तोड़ डालेंगे अब महाराज गुरुजी तो डरे गुरु तो वो बाबा ऐसे धर्म तो पालन में भी क्या पहले क्या पीछे ब्रह्मचारी का धर्म अलग गृहस्थ का धर्म अलग मानवप्रस्थ का धर्म अलग असमन्यासी का धर्म अलग अब उसमें अधिकार परिवर्तन से भी धर्म में परिवर्तन होता है तो पहले कुछ अधिकार था जनेऊ जनेऊ था छोटी थी समझा बंदन करने का अधिकार था जब जनेऊ छोटी छूट गई थे आश्रम में दूसरा धर्माधिकार होता है आश्रम में दूसरा धर्माधिकार होता है तो तब दो साधन छोड़ी ले जब पहले साधी साधन का अनुष्ठान पहले कर लो और फिर छोड़ो जब तुम्हारे पास साधन है ही नहीं जब साधन है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या तो अर्जुन बड़ा भारी धर्मात्मा था पहले अध्याय में देखो ऐसा धर्मनिष्ठ है कि बहुत दूर तक की सोच जाता है युद्ध में जो जोद्धा मरेंगे उनकी पत्नियां विधवा होंगी वर्णाश्रम होगा धर्म का नाश हो जाएगा वो तो धर्म के बारे में बहुत अधिक सोचने वाला जो धर्म वाला होता है उससे द... धर्म छोड़ने को कहा जाता है जो धनी होता है उसको धन त्याग करने के लिए धन दान करने के लिए कहा जाता है तो महाराज हमारे पास एक दिन एक लखपति आए हमारे पास आए हमारे भाई के पास आए बराबर है आ, हमारे भाई के पास आए बोले महाराज हमारे साथ हाँ में जरा ताकत कम हो गई कांपता है हम आपका पांव दबाना चाहते हैं ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आपका पांव दबाने लग जाएं। अब उसने ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि इस हाथ से खूब दान करें। वो आशीर्वाद नहीं महाराज एक गरीब आया बोले महाराज एक आशीर्वाद चाहिए क्या हमको लाखों रुपए मिल जाएं तो हम आपको दे देंगे दान करेंगे जो जिसका स्वामी है उसके द्वारा उसको सेवा करनी चाहिए अपने अधिकार को देखकर अब धर्म में हो गई निष्ठा बोले ये धर्म बहुत बढ़िया है ये संसार में जो सबसे बड़ा उपद्रव है ना वो वस्तु में कर्म में भोग में आकार में सुख बुद्धि है सुख होते हो ये सकल सूरत हमको चाहिए ये व्यक्ति चाहिए इसका भोग हमको मिलना चाहिए ये कर्म हमको करना चाहिए ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए और जोगी भय तो क्या ऐसी वृथ्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए अब कहा फे तो फे तो संसार में क्योंकि कर्म भी संसार भोग भी संसार वस्तु भी संसार व्यक्ति भी संसार वृत्ति भी संसार स्थिति भी संसार कहाँ फंसे हाँ हाँ तो भगवान करुणा वरुणालय भगवान करुणा के समुप्त वो जीव को संसारी बंधन से छुड़ाना चाहते हैं और बड़ी कृपा से प्रेम से करुणा से बोलते हैं सर्वधर्मान्परित्यज्य मां एकम शरण व्रज सर्वधर्मा परित्यज़ बोले सर्व महाराज धर्म की बात आपसे करें बड़ी लंबी हो जाएगी ये जो मुसलमान धर्म है ईसाई धर्म है वो धर्म तो है परंतु मजहब है रिलीजन रिलीजन वो आचार्य की प्रधानता से है यदि मोहम्मद साहब से सिफारिश न करें ईसु से सिफारिश न करें तो तुम्हारे बढ़िया बढ़िया काम कोई किसी मतलब के नहीं होंगे उसको आचार्य प्रधान धर्म बोलते हैं ये उनकी मान्यता है कि जब मोहम्मद साहब तुम्हारी सिफारिश करेंगे तब भी इस तुम्हें जाएंगे जब ईशा सिफारिश करेंगे तब स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी तो इसको आचार्य प्रधान धर्म बोलते हैं। आचार्य भक्तों का धर्म क्या है कब वो उद्देश्य प्रधान है उद्देश्य प्रधान माने किसके लिए कस्टमय नहीं आया किसके लिए कर रहे हो और लौकिक लोग धर्म किसको मानते हैं क्या करने से लोगों का फायदा होगा लौकिक धर्म कर्म के तात्कालिक लाभ को देखता है ये हमारा जो वैदिक धर्म है ये प्रमाणक प्रधान है प्रमाण इसको जिसको प्रमाण प्रधान होगा जैसे देखो जिस काम को करने की शास्त्र में आज्ञा है वो करना धर्म है बोले नहीं हम भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वही धर्म हो जाता है ये भागवत धर्म है काये नवाचा, मनसे इंद्रियवाओ करो करो भी जस जस सकलम परसमयी नारायणाई व समर्पयामी जो जो मैं करता हूँ वो सब नारायण को अर्पित करता हूँ जत करोसी यज्जुहोशी काय नवाचा मनसा इंद्रियवा इसमें ये नहीं है कि ये विहित कर्म हो कि नहीं आचार्य ने स्वीकृति दी हो कि नहीं देखना ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सर्वात्मा परमेश्वर सर्वांतरयामी परमेश्वर के लिए है ही नहीं इसको उद्देश्य प्रधान धर्म बोलते हैं। जिसके लिए कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं इसको उद्देश्य प्रधान बोलते है आचार्य प्रधान धर्म होता है मोहम्मद साहब ने क्या कहा हमारे आचार्य ने क्या कहा तो सब सब आचार्यो कोई नाम ले लो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य श्रीकंठाचार्य कोई नाम ले लो आचार्य के बल पर हाँ ये बात वैष्णव धर्म में बाद में आई कि जो लोका लोकाचार्य को श्री रामानुजाचार्य को आ, भगवान ने बरदान दे दिया है कि जो तुमको अपना आचार्य मान लेगा उसको उसका हम अपना उसका कल्याण कर देंगे ऐसे लोकाचार्य को रामानुजाचार्य को भगवान ने बरदान दिया ऐसा मान तो आचार्य की प्रधानता से धर्म दूसरी चीज है प्रमाण की प्रधानता से धर्म दूसरी चीज है उद्देश्य की प्रधानता से धर्म दूसरी चीज है अब हा महाराज ये तो ऐसा लगता है कि इस ग्वरियो को ग्वारी ही तो है ना, जैसे बाल्यावस्था से कोई धर्म का संस्कार ही ना हो। सर्वधर्मात त्यज्य मेकम शरणम ब्रजन छोड़ो धर्म करो ब्रह्मचारी धर्म गृहस्थ धर्म भान प्रस्थ धर्म ये तो संब पौरुष मूलक हम करते हैं तब ये धर्म होते हैं पौरुष मूलक धर्म हैं इनको छोड़ो मेरी शरण में एक एकमात्र मेरी शरण में आओ तुम्हारे बल से तुम्हारे पौरुष से आ, ये काम होने वाला नहीं है भगवान की शरण ग्रहण करो ये बहुत तो। सब तो सर्वधर्मान की बात करते हैं सर्वधर्मान माने सब हिंदू मुसलमान ईसाई सब मजाक ले लो ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म वैश्य धर्म शूद्र धर्म वर्ण धर्म ले लो सब ब्रह्मचारी धर्म गृहस्थ धर्म बानप्रस्थ धर्म संन्यास धर्म और आश्रम धर्म ले लो सब वर्ण आश्रम के बाहर जो धर्म है उनको भी ले लो ठीक है वो भी धर्म है तो बोले सर्वधर्मांतरित तेज बंटन तो इसका एक अर्थ मधुसूदन सरस्वती जी ने किया कि आप धर्म छोड़िए ये नहीं कहते हैं भगवान ये कहते हैं भगवान की आप अपने पापों की निवृत्ति के लिए सर्वपापी द्वीमोक्ष हमारे सारे पाप मिट जाएं तो बोले धर्म पाप मिटा देंगे बोले भाई पाप इतने हैं अनादिकाल से अब तक हुए हैं तुमने कर करके अपने अंतकरण में पाप पाप पाप इकट्ठे किए हैं वो पलंग पर सोते समय भी मन में आते हैं सपना देखते समय भी मन में आते हैं पूजा करते समय भी मन में आते हैं ध्यान के लिए बैठो तब भी मन में आते हैं इतने हैं इतने हैं कि तुम अपने पौरुष के बल पर उनको मिटाना चाहो तो नहीं मिटा सकते उसमें तो संसर्वान्तर यानी प्रभु की जब मदद मिलेगी तुमको तब वो मिट सकेंगे तो तुम धर्म करो तो सही हाथ पाओ पीटो कर्म करते रहो धर्म करते रहो लेकिन हमारे पापों को धर्म मिटा देंगे ये आस्था मत रखो तुम्हारे पापों का सच्चा संहार तो स्वयं भगवान करेंगे जब तक भगवान की मदद नहीं मिलेगी उनकी शरणागति नहीं होगी उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होगा उनका वर्दहस्त तो तुम्हारे सिर पर नहीं आवेगा जब तक उनकी प्रेम पूर्ण दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी पाप मिटावेंगे भगवान इसलिए तुम धर्म करो परंतु धर्म का सहारा मत रखो सहारा भगवान का रखो क्योंकि धर्म का सहारा रखना माने द्राविड़ प्राणायाम से अपने ही सहारा रखना धर्म का सहारा माने हम करेंगे तब धर्म होगा तो अपने कर्तृत्व का सहारा महाराज पाप तो बड़े गाली बड़ी बड़ी गाली देते हैं किनको जब लोग पाप मिटाने के लिए कोशिश करते हैं ना कि हम प्राय करें जगह करें दान करें गंगा नहाए हमारे पाप मिट जाए तो पाप खूब गाली देते हैं बोले अहो कृतज्ञा मनुजाही लो के स्वयं कृतान्य व बिना स्वयं थी इन्होंने तो हमको कर करके इकट्ठा किया था है? अब अपने हाथों से मेरा सत्यानाश कर रहे हैं अरे बाबा विष का पेड़ लगाया तुमने और विष्व के पेड़ को काटते हो तुम काटना ही था तो लगाया क्यों पहले से करना ही नहीं चाहिए था तो हमारे बाबा ऐसे बताते थे पिताबा जब ले जाते ना गंगा जी का स्नान करने के लिए गंगा जी थोड़ी दूर थी आ, तो ले जाते थे आ, तो कपड़े धोती होती हमारी खोल के बाहर रख देते और गंगा जी में ले जाके लगवाते तब बोले सब पाप मिट जाएंगे कब नहा के हम पूछते कि बाबा सब पाप मिट गए ना बोले कि नहीं वो तो बाहर खड़े हैं जब तुम चल के फिर धोती पहनोगे तो फिर आ जाए ऐसे <laughs> ही बताते थे स्वयं उन्हीं का बताया था इस श्लोक है ये स्वयं कृतान बिनाशयधी बहुत बच्चे थे जब कायो तो जदा मनुष्या प्रचलंती गंगाम रुदंती पापानी बदंती कानी अहो मनुजा मनुजाही लोके स्वयं कृतान्य रिना ये उसी समय उन्हीं का याद कराया हुआ हमको श्लोक कृतघ् है तो बाबा अपने किए हुए हैं इकट्ठे किए हुए हैं बड़े प्रेम से किए हुए हैं तुम्हारे मिठाए नहीं मिटेंगे इसके लिए तो बड़ा कारीगर चाहिए हो जो रसायन का मिश्रण करके तुम्हारे हृदय में अपने प्रेम का रसायन डाल करके इनका प्रक्षाला करे वह सर्व पापे ब्यो मोक्ष तो बात यह है कि यदि धर्म करते रहोगे तो धर्म के साथ महाराज पाप भी लगता है थोड़ा जब लकड़ी काट के जंगल में से लाते हैं तो जीव मरते हैं जब आग जलाते हैं तब तो जी उमरते हैं जब जब गेहूँ पैदा करते हैं तब तो जी उमरते हैं तो, तो ये गीता में है सर्वारंभाहि ही दोषेण धुमे नाग जैसे आपके साथ धुआं रहता है वैसे सभी कर्मों के साथ थोड़ा थोड़ा दोष रहता है करने में गलती हो जाती है मन में अभिमान हो जाता है एक सेठ की दुकान में मैं यहाँ बैठा था हूँ कालुबा देवी में, आ, आ, ने बहुत पहले की बात है एक भिखारी आया और सेठ ने घुमास्ते को पुकारा दो इनको एक चवन्नी दो विदा करो जल्दी ये कैसे आ जाते हैं दुकान में ये मंगते लोग कैसे चढ़ जाते हैं तुम लोग कुछ ख्याल नहीं करते जा जा बाबा हटो लो चवन्नी वहां करो अब मैंने कहा कि देखो चार आना तो इसका गया सो गया है और इसने जो मांगने वाले का परस्कार किया धर्म कहा हुआ चवन्नी देने में धर्म हुआ चवन्नी देने का धर्म हुआ तो धर्म नहीं हुआ उस भिखारी का तिरस्कार करने का बात लगा चवन्नी गई बिल्कुल मुफस्त में। बादा। अरे बाबा धर्म करते भी होम करते भी हाथ जलता है उसका ध्यान रखना चाहिए तो भगवान ने कहा भाई बात मेरे ऊपर छोड़नी पड़ेगी ऐसे काम नहीं चलेगा सर्वधर्मान्त परित्यज्य अभाव सर्वधर्मान परित्यज्य सर्व परित्य का एक दूसरा अर्थ है धर्म दो तरह के एक तो धर्मा पूर्ण जमन न्याय स्वभाव कार स्वभा अमर सिंह जी कहते हैं कि पूर्ण करना धर्म है सत्य हिंसा का पालन करना धर्म है सब धर्म न्याय करना धर्म है धर्म किसी वस्तु का स्वभाव होता है आचार का नाम धर्म है सोमपान का नाम धर्म है ऐसे अमर सिंह ने धर्म की व्याख्या की जमन न्यायो स्वभाव आचार सोमपा तो हमारे वैशेषिक दर्शन वाले जो हैं वो तो धर्म मानते हैं प्रत्येक वस्तु में धर्म रहता है साधर्म वैधर्म के विज्ञान से मनुष्य को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है विवेक हो जाता है वो अग्नि में दाहकता धर्म है और जल में रस रूपता धर्म है रस धर्म है जल का और दाह धर्म है अग्नि का तो जल में दाह नहीं है और अग्नि में आप्यायन नहीं है इसलिए अपने अपने धर्म में दोनों निष्ठावान है वैसे सिख में अपने धर्म स्वभाव अपने धर्म धर्म माने वस्तु का स्वभाव तो जतो हृदय निश्रेय सिद्धि सधर्म जब अपने स्वभाव में अभ्युदय श्रेयस की हितुता आती है तब वो धर्म होता है वहाँ चोदना लक्षण और धर्म नहीं है और पूर्व मीमांसा में कर्म को धर्म बोलते हैं जो विहित कर्म है और न्याय में विहित कर्म को नहीं विहित कर्म से जन्य को धर्म मानते हैं उसको अदृष्ट बोलते हैं और पूर्व मीमांसक बोलते हैं कि जो हम यज्ञ जागादी कर्म करते हैं वो यज्ञ जागादी तो धर्म है उनसे एक अपूर्व उत्पन्न होकर के अंतकरण में रहता है और नैयायिक वैशेषिक मैयायिक मानते हैं कि हम जो विहित कर्म करते हैं उस, वो तो उस कर्म से जो अदृष्ट उत्पन्न होता, होता है वो धर्म है धर्म विहित कर्म से पैदा होता है तक मानते हैं विहित कर्म ही धर्म है और उसमें स्वयं फलदान की का सामर्थ्य है ये मीमांसक मानते हैं वेदांति मानते हैं कि धर्म में स्वयं फलदान का सामर्थ्य नहीं है ईश्वर फल देता है उद्देश्य मूलक धर्म स्वभाव मूलक धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ है इति धर्मा, जो जन्म जन्म से इकट्ठा करके तुमने अंतकरण में अपने धर्म धर्मजन्य अपूर्व रख छोड़ा है या आहा, या जो तुमने विहित कर्म जन्य धर्मादृष्ट रख छोड़ा है तो ये सब कारण धर्म है धरत ये तुम्हारे जीवन को धारण करते हैं ये तुमको आकार देते हैं तुमको भोग देते हैं तुमको प्रारब्ध देते हैं तुमको अगले जन्म के लिए सुख देते हैं ये सब हैं। और एक होता है धर्म माने ध्रियते जिसको हम धारण करते हैं दान किया व्रत किया धर्म हम जिसको धारण करें वो एक धर्म और जो हमको धारण करके पहले से ही आया है वो एक धर्म तो भगवान सर्वधर्मान्त परित्यज्य क्या कहते हैं तो कार्यात्मक धर्म और कारणात्मक धर्म दोनों का कर्जो परित्याग आत्मात्म का विवेक करके आहा। तुम करता हो ही नहीं ना तुमने पहले किया है ना अब कर रहे हो ना आगे करोगे तुम तो स्वयं दृष्टा साक्षी पर ब्रह्म परमात्मा से एक हो इसलिए धर्म को अपने साथ मत हो तो सर्वधर्मान परिस्थिति कोई कोई बोलते हैं सर्वे शाम धर्मान सर्वधर्मान इंद्रिय धर्म मनोधर्म देह धर्म क्या है कि जन्म होना मरण होना बोले न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है का इंद्रिय धर्म हाथ से काम करना पांव से चलना बोले न मेरे हाथ है न कान सुनते हैं आंख देखती है बोले सर्वधर्मान कान के आंख के सारे धर्म छोड़ करके ना हम न मैं इत्य परिशेषम ये न मैं हूँ न मेरे हैं छोड़ो धर्म ये धर्म पर पत्तर सर्वधर्मान परित्यज्यूठ एक, एक बात सुनाता हूं आपको आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसा बोलता हूं आप जानते ही होंगे आपके ज्ञान पर हमारा विश्वास है आप जरूर जानते होंगे लेकिन आपका मन अपनी बात की ओर खींचने के लिए मैंने ऐसे कहा आप यह गुप्त बात है ये दूध बात गुप्त गुप्त नहीं जब पोथी में छप गई जब हमने व्याख्यान में कह दिया ने? तो गुप्त कहां रहे तो ध्यान से सुन असल में जो अपना स्वरूप होता है वो छोड़ा नहीं जाता जो अपना स्वरूप नहीं है वही छोड़ा जा सकता है। ये देखो रहस्य है मैं मैं तो नहीं छोड़ सकता मैं दूसरे को तो छोड़ सकता अच्छा तो दूसरा मैं तो कभी छूटने वाला ही नहीं तो उसके परित्येज्य का प्रश्न नहीं उठता है कि मैं अपने आत्मा का परित्याग कर दूं वो तो भगवान भी क्यों बोलेंगे असख्या अनुष्ठान अपने आत्मा को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता तो बोले दूसरे को छोड़ने को बोलते हैं अरे तो बाबा जो दूसरा है सो तो छूटा ही हुआ है अपना है काम है और पूछ शरीर में लगी रहती है उसको काट के फेंक देते हैं नाल शरीर में जुड़ा रहता है उसको काट के फेंक देते हैं तो नारायण जो अपने साथ जुड़े ही नहीं है अपना नहीं है दूसरा है उसको छोड़ने का क्या प्रश्न वो तो छूट ही हुआ है हैं? लड़की लड़की अलग अलग तो पहले ही पहल थे पहले से ही थे वो तो बमना बेदर्दी गठिया जोड़ के है ना? बेदर्दी ब्राह्मण ने गाठ जोड़ दिया बोले तुम इसके साथ जुड़ गए तो छूट ही हुआ अरे बाबा गाठ में छूटे तो कपड़े ही थेंगे क्या बात है ये जो संसार के धर्मा धर्म हैं, ये अपने आत्मा के स्वरूप नहीं हैं, अनात्मा हैं। ये अविद्या के कारण ब्रह्म के कारण मोह के कारण अपने आप में आरोपित हैं। इसलिए इनका परित्याग क्या? छूटे हुए को क्या छोड़ना पिसे हुए को क्या पिसना चबाए हुए को क्या चबाना जो छूटे हुए हैं उनको क्या छोड़ना बोले हाँ है तो छूटे हुए परंतु तुमने जो अपने साथ चिपका रखा है इसको परित्यक्त न अवभूत समझो जानो अनुभव करो कि ये धर्म तो छूटे हुए ही है न मैं हूं धर्म न मेरे हैं धर्म तुम तो बाबा उस अद्वितीय परमात्मा के हो वही हो उसी के स्वरूप हो इसलिए ये जो छोटी छोटी पकड़ है इनको छोड़ो जरा बड़ी पकड़ को कबूल करो ओ नमो नाराय चमत्ति विस्वाणम दर्पणम स्वच्छा चित्र कालार्थ विसहासुषमा विश्व स्पंद स्पंद सकला कला अवतल य सर्वधर्मात मां में कम शरण करना इसमें एक तो है क्या छोड़ना फिर क्या पकड़ना जिसको पकड़ना उसका क्या स्वरूप है और पकड़ने के बाद उसका फल क्या होता है और वर्तमान में उसका लाभ क्या है और तो इसका वर्गीकरण करें धर्मा प्यज्य शरण व्रज मेको अहं यापापेभ्यो मोक्ष मे कितने आनंद की बात है कि स्वयं भगवान परमेश्वर इस युद्ध भूमि में लड़ते हुए लड़ने के लिए तैयार दोनों ओर की सेना हथियार लेकर कड़ी संक चुके हैं और ऐसा सन्यासी बनाना कहते हैं जो सन्यासी भी हो और लड़ाई भी करे असल में ईट पत्थर दुखदाई नहीं है दुखदाई है उनके साथ अपना संबंध हीरा मोती हैं जरा साथ ये हुए ही पत्थर हैं है तो पत्थर ही संस्कृत भाषा में हीरा हीरा को भी पत्थर ही बोलते हैं और मोती को भी पत्थर ही बोलते हैं पाषाणखंड है पत्थर के टुकड़े संसार की वस्तुओं के साथ व्यक्तियों के साथ क्रियाओं के साथ भोगों के साथ भावों के साथ जो अपना संबंध है वही दुखदाई संसार है किसी का मरना किसी का जीना किसी का आना किसी का जाना ये दुखदाई नहीं है दुखदाई है अपना उसके साथ संबंध होना अब सन्यासी बने की बात है, हम ईटा प्रेस कोर्स है, प्रेस में तो नहीं रहते थे। कल्याण परिवार में रहते थे कल्याण परिवार अलग प्रेस परिवार था। प्रेस तीन चार मील दूर है वहां से आए श्रीड़िया बाबा जी महाराज के पास कर्नवासी तो बोले कि पूछा वहां में क्या हाल चाल है वहाँ मैंने उनको सुनाया कोई गोयंका भी बड़े सतपुरुष में भाई जी हनुमान प्रसाद जी बड़े सत्पुरुष सत्य तो बाद उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई एक था फकीर महात्मा वो केवल एक ही बात बोलता था कहीं कब्र है कब्र कहीं कब्र है कब्र हाँ कब्र ये मुसलमान लोग जहां मुर्दे को गार्ड दफनाते हैं यहां भी बहुत ईसाइयों से मुसलमानों से कहीं कब्र है कब्र तो कोई ना समझता न जवाब देता और और कुछ बोलते ही नहीं बोलते कहीं कब्र है कब्र एक थे गृहस्थ कोई बहुत सत्पुरुष थे ज्ञानी पुरुष थे गृहस्थ के देश में महापुरुष वो समझ गए उन्होंने फकीर से कहा कि महाराज कहीं मुर्दा है मुर्दा तो उन्होंने छाती चौंक कहा ये मुर्दा है तो गृहस्थ ने अपना घर दिखाया ये कब्र है अब फकीर उनके घर में घुस गए एक कमरे में महाराज वहीं खाना पीना स्नान तथी सब गृहस्थ ने सब बंदोबस्त कर दिया उनको कोई तो उनसे मिले नहीं बोले नहीं बारह बरस वहीं रहे एक दिन क्या हुआ कि उस गृहस्थ के घर में चोर चोरी करने के लिए आए अब वो जो मुर्दा महात्मा थे उन्होंने देखा उनके मन में उहा उधेरपुन उहा पोह संस्कृत में बोलते हैं उधेरपुन होने लगी बारह बरस से मैं इसके घर में रहता हूँ खाता पीता हूँ सब सुख सुविधा लेता हूँ मेरे देखते देखते इसके घर में चोरी हो जाए ये ठीक नहीं है तो जब चोर वहां से हीरा मोती सोना चांदी जेवर लेके चले तो चुपके से महात्मा जी भी उनके पीछे पीछे हो गए वो कहीं जंगल में गए और एक कुए में उन्होंने सब सामग्री डाल दी। महात्मा जी ने देख लिया चोर चले गए अब वहां से जब लौटे तब अपनी कौबीन फाड़ के जगह जगह पेड़ों में निशान बांधते हुए घर लौटे और सवेरे जब हल्ला हुआ कि चोरी हो गई चोरी चोरी हो गई चोरी तो उन्होंने बता दिया कि मैंने चोरों का पीछा किया था हमको देखिए तुम्हारा माल डाला है अब सेठ ने जाके महाराज सत्पुरुष ने जाकर निकलवा लिया सब लेके आ गए लेके आ गए है फिर तो बैठे घर महात्मा जी का दर्शन करने के लिए गए बारह बरस थे एक कमरे में बन अरे उन्होंने कहा कि स्वामी जी चोरी हुई और माल मिल गया और तो सब ठीक है पर आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कब्र सच्ची की मुर्दा सच्चा है तो महात्मा बोल पड़े कि भाई कब्र सच्ची और मुर्दा झूठा और मैं अभी यहां से जाता हूं मैं झूठा निकला मैं मुर्दा नहीं मैं जिंदा निकला और झूठा निकला अब मैं यहां से जाता हूं और फिर वो फकीब जैसे पहले रहते थे वैसे रहते थे तो कितना भी विवेकी हो कितना भी वैराग्य हो कितनी भी असंगता हो